जी के में होने वाली आत्मबुद्धि क्या है के में होने वाली अविद्या का कार्य है और ये आत्मबुद्धि कैसी है मिथ्या है मिथ्या करते आयथार्थ ज्ञान है यह गौड़ सृत्य नहीं है आयथार्थ ज्ञान है क्या है गौड़ सृत्य क्या होते हैं आयथार्थ ज्ञान नहीं होते है ना सिंह दत्ता अग्निर्माण ये गौड़ सृत्य क्या है आयथार्थ ज्ञान नहीं होते हैं पर आयथार्थ ज्ञान सभी के मत में है ही करते क्योंकि क्योंकि लोक गो में गोवादी से अन्य मैं हूँ गोवादी से मैं गोवादी से, गो से, गो से भिन्न मैं हूँ गोवादी से भिन्न मैं हूँ क्या मत्ता अन्य गादया और मेरे से भिन्न गोवादी हैं, ऐसा जानते हुए ऐसा जानते हुए कच्चित ऐसा जानते हुए कोई अहम इसी प्रत्ये न मान्य उसमें अहम ऐसी बुद्धि नहीं करता है गोवादी में गोवादी में, में आत्मबुद्धि नहीं करता है क्योंकि वो क्या भिन्न जानता है तो जो भिन्न जानता है ना तो वहाँ पर क्या ज्ञान है ना उसको विवेक ज्ञान है इसलिए क्या है कि उसमें अहम ऐसी बुद्धि नहीं करता है और दे आदि में जो आत्मबुद्धि होती है तो वहां पर दे आदि से भिन्न अपने को जानता है नहीं जानता इसलिए आत्मबुद्धि को जाती है बताते हैं तू अजान किंतु ना जानते हुए किंतु मनुष्य किन्तु मनुष्य न जानते हुए में पुरुष विज्ञान की तरह में पुरुष विज्ञान की तरह मतलब जिस प्रकार वो स्थाणु को पुरुष समझता है उसकी तरह की तरह स्थाणु में पुरुष बुद्धि की तरह अविवेक से दे आदि के संघात में अहम की प्रत्यम कुरियात अहम या प्रत्यय कर सकता है अहम यह प्रत्यय कर सकता है तू अजान किंतु न जानने वाला पुरुष किंतु जानने वाला पुरुष क्या कर सकता है दे के संघात में अहम प्रत्ये हम अहम प्रत्यय कर सकता है. है कर सकता है दोबारा लगाएंगे तू कर किंतु स्थानु पुरुष विज्ञान जिस प्रकार स्थाणु में पुरुष बुद्धि होती है जब स्थानु में पुरुष बुद्धि होती है तो वहां पर भेद ज्ञान होता है स्थाणु व पुरुष का नहीं।, नहीं होता है ना किन्तु स्थाणु में पुरुष बुद्धि की तरह चा. ऐसा लगा दो तू किंतु जिस प्रकार न जानने वाले मनुष्य को स्थाणु में पुरुष बुद्धि होती है ऐसा लगाना जिस प्रकार न जानने वाला मनुष्य को स्थाणु में पुरुष बुद्धि होती है न जानने वाला मतलब भेद को ना जानने वाला किसके भेद को स्थाणु और पुरुष के भेद को जिस प्रकार स्थाणु और पुरुष स्थानु और पुरुष के भेद को न जानने वाले मनुष्य को स्थाणु में पुरुष बुद्धि होती है उसी प्रकार अविवेक से अविवेक का मतलब है अध्ययन से उसी प्रकार अविवेक से दे आदि के संघात में अहम यह प्रत्यय करता है विवेकता जानना विवेक पूर्वक जानते हुए देह आदि के संघात में अहम इसी प्रत्यय न कुरियात अहम यह प्रत्यय नहीं करता है लग गया विवेक पूर्वक जानते हुए देह आदि के संघात में आम प्रत्यय नहीं होता है विवेक पूर्वक जानना कैसे की दे आदि से अन्न में हूँ और मेरे से अन्न आदि ऐसे जानने वाले को बेहदी में आत्मतृत्य होता है नहीं होता है अब ध्यान देना पूर्व पक्षी में कहा था क्या कहा था आत्मा वही पुत्र नामसी, पुत्र नाम पुत्र नामा एक पढ़े बताया ना? पुत्र नाम कि पुत्र नाम वाला कि पुत्र नाम वाले आत्मा तुम ही हो या तुम पुत्र नाम वाले मेरी आत्मा हो तुम पुत्र नाम वाले मेरी तुम पुत्र नाम वाले मेरी आत्मा ही हो तो यहाँ पर क्या है की जैसे यहाँ गौड़ सत्य है यहाँ पर क्या है गौड़ प्रत्यय है उसी प्रकार से देहादि में जो आत्मबुद्धि होती है वो भी गौड़ प्रत्यय है मिथ्या नहीं है ऐसा पूर्वी ने कहा था ना तो सिद्धांती ने बोला कि दे आदि में जो आत्मबुद्धि है वो तो मिथ्या ही है और ये जो क्या है कि आत्मा वही पुत्र नाम आती जो पुत्र में आत्मबुद्धि है ये गौड़ है ये गौड़ है वो मिथ्या है क्यों गौड़ है उसका कारण बताते हैं भाष्यकार तू आत्मा वही पुत्र नामासी इति पुत्रे या अहम प्रत्यय इस प्रकार पुत्र में जो अहम प्रत्यय होता है आत्मा वही पुत्र नामासी इस प्रकार पुत्र में जो पुत्रे या अहम प्रत्यय पुत्र में जो अहम प्रत्यय होता है या पुत्र में जो अहम बुद्धि होती है पुत्र में क्या होती है पुत्र में बुद्धि होती है अहम प्रत्यय करते आत्म प्रत्यय आत्मबुद्धि होती है है ना सातु गौड़ा वो गौण है तो गौण क्यों है क्योंकि जन्म-जनक भाव संबंध के कारण गौण है जन्म जनक भाव संबंध देखना जो कहता है कि पुत्र नाम वाली मेरी आत्मा तुम हो तो पुत्र नाम तो दे को लेकर कहा जा रहा है, है? दे को लेकर कहा जा रहा है और जो वैसा समझता है जो वैसा कहता है वो भी क्या है देहात्म बुद्धि वाला है वो कैसा है हाँ तो दे ही पुत्र है दे ही क्या है मतलब दे के संबंध से ही क्या है वो पुत्र है देह के संबंध से ही क्या है तो देह के कारण ये सब कुछ है तो देह को लेकर के जनजनक भाव संबंध भी है जन, है। तो जन जनक भाव संबंध लगाएंगे वह तो जनजनक के भाव संबंध के कारण गौण है गौण कौन है पुत्र में आत्मबुद्धि वह तो जन्म जनक भाव संबंध के कारण गौण है अब ध्यान देना जैसे कि गौण आत्मा कौन हुआ पुत्र गौण आत्मा यदि भोजन करे तो मुख्य आत्मा जो पिता है उसका भोजन होगा गौण आत्मा तो पुत्र को कह दिया ना तो गौण आत्मा यदि भोजन करे तो मुख्य आत्मा तो भोजन होगा नहीं, नहीं होगा लगाएंगे क्या गौण आत्मा ना और गौण आत्मा के द्वारा किए गए भोजन आदि के समान भोजन आदि के समान के है। गौण आत्मा और गौण आत्मा के द्वारा किए गए भोजन आदि के समान क्या गौण आदि के समान वास्तविक कार्य नहीं किए जा सकते हैं परमार्थ कार्य कर तुम न कि मुख्य कार्य नहीं किया जा सकता है मुख्य कार्य और गौड़ ऐसा लगाना पंक्ति और गौण आत्मा के द्वारा किए गए भोजन आदि के समान वास्तविक कार्य नहीं किया जा सकता है परमार्थ कार्य कर तुम न सक्य जिस प्रकार गौड़ सिंह और गौड़ अग्नि के द्वारा मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य नहीं होता है गौड़ सिंह कौन है सिंह देवदत्ता दियुदा तो है देवदत्ते तो गौड़ सिंह ये मुख सिंह का कार्य कर सकता है मुग सिंह क्या करता है सभी प्राणियों का भक्षण कर जाता है तो ऐसा ही क्या है गौड़ सिंह नहीं कर सकता है और जैसे क्या था अग्निर्माण का मुख अग्नि जैसे सप्ताह दाह कर देती है इसे गौड़ अग्नि जो माणुआक है वो दाह कर सकता है क्या तो गौड़ सिंह और गौड़ अग्नि के द्वारा मुख्य सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य होता है क्या उसी प्रकार आत्मा के द्वारा मुख्य मुख्य कार्य मुख्य का नहीं हो सकता है परमार्थ कार्य करना मुख्य अनुसार से अर्थ होगा ये अर्थ करना पड़ेगा यहाँ दोबारा पंक्ति लगाएंगे क्या गौड़ेन आत्म आत्मा और गौड़ आत्मा कौन है पुत्र और गौड़ आत्मा के द्वारा किए गए भोजन आदि के समान एक मिनट अभी तो नहीं लगा ना ना, ना, ना नहीं लगेगा गौड़ आत्मा के द्वारा किए गए भोजन आदि के समान गौड़ आत्मा के द्वारा अन्य कोई मुख्य का कार्य नहीं हो सकता ऐसा लगा लो क्या गौड़ आत्मा के द्वारा किए गए भोजन आदि के समान गौड़ आत्मा के द्वारा कोई भी मुख्य कार्य नहीं हो सकता है या कोई भी मुख्य का कार्य नहीं हो सकता है किसका कार्य तो मुख्य आत्मा पिता है ना और गौड़ आत्मा के द्वारा किए गए भोजन आदि के समान उस गौड़ आत्मा से कोई भी मुख्य का कार्य नहीं हो सकता है या कोई भी मुख्य का कार्य नहीं किया जा सकता है कोई भी मुख्य का कार्य किसके द्वारा गौड़ आत्मा द्वारा जिस प्रकार गौर सिंह और गौड़ अग्नि के द्वारा मुख सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य नहीं किया जा सकता है विक्रेत दृष्टान ये गौड़ सिंह और गौड़ अग्नि के द्वारा मुख सिंह और मुख्य अग्नि का कार्य नहीं किया जा सकता है आज तो ये ये बताना चाहते हैं है अनेक मतलब है भाष्यकार का आत्मा वही पुत्र नामाशी गौड़ प्रत्यय तो जनजनक भाव संबंध के कारण है ऐसा जन भाव संबंध दे आदि संघातमी और आत्मा में नहीं है इसलिए वहाँ गौड़ प्रत्यय नहीं है वो मिथ्या प्रत्यय ही है अब यहाँ पर पूर्व पक्षी आया कि अदृष्ट विषय चोधना प्रामाण अदृष्ट स्वर्ग आदि के विषय में शास्त्र का प्रामाण्य होने से या अदृश्य स्वर्ग आदि के विषय में शास्त्र प्रमाण होने से शास्त्र प्रमाण अदृष्ट विषय कौन हुआ स्वर्ग आदि अदृष्ट विषय कौन हुआ hmm. अदृष्ट स्वर्ग आदि के विषय में विधायक शास्त्र का प्रमाण्य होने से शोधना का विधायक शास्त्र है ना विधान करने वाला विधि शास्त्र के विषय में विधायक शास्त्र का प्रमाण होने से विधायक शास्त्र किसमें प्रमाण है शास्त्र प्रमाण है अज्ञात वेदभाव तो प्रमाणांतर से अज्ञात करने प्रमाणांतर से अज्ञात का बोध कराने वाला शास्त्र प्रमाण होता है ना प्रकृति से अज्ञात अर्थ का बोध कराने वाला शास्त्र प्रमाण नहीं माना जाता है हो गया ना अनुवादक हो जाएगा गौड़ दे इंद्री आत्मा भी गौण दे, आत्म भी, दे रूप आत्मा के द्वारा दे इंद्री रूप आत्मा पूर्व पक्षी के अनुसार कैसा है गौण आत्मा है, है ना गौण इंद्रिय रूप आत्मा के द्वारा रूप आत्मा के द्वारा मुख्य आत्मा का कर्म किया जाता है आत्मकर्तव्यम आत्म कर्तव्य लग दे? दे दे रूप गौड़ आत्मा के द्वारा ये गौड़ी विशेषण किसका है आत्मा का है ना कि दे इंद्री रूप गौड़ आत्मा के द्वारा आत्मकर्तव्यम कर्तव्य क्रिय मुख्य आत्मा का, का कार्य किया जाता है मुख्य आत्मा का कार्य कौन करता है दे इंद्री रूप गौड़ आत्मा करते हैं हाँ क्योंकि जो है मरने के बाद जो अदृश्य स्वर्गादी के लिए कर्म करेंगे वहाँ तो ये गौड़ आत्मा दे इंद्री नहीं रहेगा बाद में दे नहीं रहेगा ना मुख्य आत्मा रहेगा तो मुख्य आत्मा का कार्य कौन करता है गौड़ आत्मा इस अभिप्राय से प्रश्न किया गया सिद्धांतिक ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि तेसाम कृत आत्मकत्व आते तो आत्मकत्व तो यहाँ बूबरी है ना बूबरी में क्या होता है काफ्य विकल्प होता है ना सुक्का लगा दिया है कि तेसाम अविद्याकृत आत्मकत्वा तेषाम से लेना दे इंद्रिया दे इंद्रियाणाम क्या कहेंगे दे इंद्रियाणाम या दे इंद्रियो दे इंद्रिया कर लेना कि दे इंद्रिय का अविद्याकृत आत्मत्व है दे इंद्री का अविद्याकृत आत्मत्व है ऐसा नहीं कहना क्योंकि अविद्याकृत आत्मत्व दे इंद्री का है मतलब अविद्या के कारण दे इंद्रिय को आत्मा समझा गया है अविद्या के कारण क्या समझा गया है देव इंद्री आत्मा समझा गया है तो जब अविद्या के कारण देव इंद्री आत्मा समझा गया है तो वहां पर देव इंद्रिक गौड़ आत्मा हो सकते हैं? ध्यान देना सिंह देव दत्ता जो देवदत्त को सिंह समझा गया है वो अज्ञान के कारण समझा गया है क्या अज्ञान तो वहाँ नहीं है बल्कि सिंह के समान क्रूरता वीरता होने के कारण समझा गया है तो वहाँ पर जो है ना देवदत्त का सिंहत्व तो अज्ञान के कारण नहीं है ना इसलिए वो गौड़ सकते है देवदत्त का तो अज्ञान के कारण नहीं इसलिए वहाँ क्या है गौण प्रत्यय है यहाँ तो अज्ञान के कारण इसलिए मिथ्या प्रत्यय होगा गौड़ प्रत्येक हाँ न ऐसा नहीं कहना से सांस लेना है देव क्योंकि देव इंद्रिय का अविद्या कृषि है देव इंद्रिय का आत्मत्विद्या के कारण माना गया है देव इसलिए अविद्या के कारण माना गया है न इस कारण से देव इंद्रिया आदि गौड़ आत्मा नहीं है दे इंद्रिया गौड़ आत्मा और देवदत्त गौड़ सिंह है क्योंकि वहाँ पर क्या है कि अभिज्ञा के कारण नहीं माना गया उसका सिंह भक्त है समस्त इंद्रादी से माना लिया है पंक्ति लगाएंगे कर्री कथम तो फिर उनमें आत्मत्व कैसे इनमें दे इंद्री में तो दे में आत्मत्व कैसे है दे इंद्री है ना तो तेषाम से क्या लेंगे दे इंद्रिया नाम आदि से बुद्धि ले लेना दे इंद्री दे इंद्रिया तो दे का आत्मत्व कैसे है यह प्रश्न हो गया तो इसका उत्तर दिया जाता है मिथ्या प्रत्यय प्रत्यय के द्वारा ही असंग आत्मा की असंग आत्मा का संगत्य है ना कि असंग आत्मा का संग समझ कर मिथ्या प्रत्यय के द्वारा ही असंग आत्मा का संग समझ कर आत्मत्व आप की दे आदि में आत्, आत्मबुद्धि की जाती है या दे आदि में आत्मत्व समझा जाता है कम की लगेगी ध्यान देना आत्मा असंघ है लेकिन मिथ्या ज्ञान के कारण उसको क्या मान लेंगे ले? मतलब किसी से राग करने वाला नहीं है किसी से संबंध करने वाला नहीं है और मिथ्या प्रत्यय के कारण उसको क्या मान लेंगे संघ करने वाला मान लेंगे संबंध करने वाला मान लेंगे किस कारण मानेंगे मिथ्या मिथ्या प्रत्यय के कारण मिथ्या ज्ञान के कारण ऐसा मान लेते हैं की मिथ्या ज्ञान के कारण ही असंग आत्मा का असंग आत्मा का संगत असंग आत्मा का संघ समझ करके मतलब उसका संबंध समझ करके दे आदि में आत्मत्व किया जाता है या दे आदि में आत्मबुद्धि की जाती है तो दे आदि में आत्मबुद्धि किसके कारण की जाती है शिक्षा करते के कारण क्या समझ करके संग समझ करके किसका संग आत्मा का आत्मा है क्या ऐसा असंग हाँ क्योंकि मिथ्या मिथ्या ज्ञान के कारण ये असंग आत्मा का असंग समझ कर दे आदि में आत्मबुद्धि की जाती है क्योंकि तदभावे भावात है ना क्योंकि मिथ्या प्रत्यय के होने पर ही भावात कर्त करना दे आदि में आत्मबुद्धि होती है का मतलब होने से क्योंकि तदभावे अर्थ क्या होगा मिथ्या प्रत्यय के होने पर क्योंकि मिथ्या प्रत्यय के होने पर दे आदि में आत्मबुद्धि होती है ये तदभावे भावात कर्त अन्वे और व्यति बताते हैं क्या तदभावे और मिथ्या प्रत्यय का भाव होने पर दे में आत्म का अभाव होता है ज्ञान का अभाव होने पर दे में आत्मज्ञान का अभाव होता है तो अन्य विक्रिक्त से क्या सिद्धुआ की आत्म में आत्मबुद्धि का कारण क्या है तो ऐसे असंग आत्मा का संग मानकर है ना, आरोप करके अब ध्यान देना तो मिथ्या प्रत्यय के कारण ही है अब इसको समझाते हैं वास्तव मिथ्या ज्ञान है ना देव को आत्मा समझना मिथ्या क्या नहीं है ना देह आदि में अकस्मिन तक बुद्धि है ना ये आ, दे इंद्री मन प्राण बुद्धि अकस्मिन तक बुद्धि है जैसे रज्जू को रज्जू में सर्प बुद्धि है ना अतः जो जो मतलब सर्प नहीं है उसको सर्प समझ लेना रज्जू सर्प नहीं उसको सर्प समझ लेना मिथ्या प्रत्यय है वैसे ही जो आत्मा नहीं है दे आदि उसको आत्मा समझ लेना क्या है ये मिथ्या प्रत्यय आत्मा है आतंक नहीं असंग आत्मा का संग मान करके आत्मा तो असंग है लेकिन वो असंग आत्मा को समझ नहीं पा रहा है उसको मान नहीं पा रहा है संग संबंध वाला मान लेता है ना आत्मा को असंग आत्मा ऐसा समझ लेना मिथ्या प्रत्यय के कारण असंग आत्मा का संग मान कर असंग आत्मा का संग, का संग मान कर संग किसने मान करके दे मतलब संघ मानकर मतलब संबंध मानकर और संबंध मान के कारण ये क्या है उसको वो आत्मा समझ लेगा जैसे अग्नि का संबंध किसमें होता है अयोगोलक में अग्नि का संबंध अयोगोलक में हो गया तो फिर क्या हो जाएगा नहीं नहीं अयोगोलक अग्नि का संबंध अयोगोलक में होने से देखना अग्नि के जलाने पर व्यक्ति क्या सोचेगा अयोगोलक जलाता है तो क्या कहूँ मैं आपको जैसे देखना इस की रक्तत्व का आरोप होता है इस रक्तत्व का आरोप होता है या इस फटिक में रक्तत्व बुद्धि होती है इस स्फटिक में रक्तत्व बुद्धि क्यों होती है मिथ्या प्रत्यय के कारण मिथ्या प्रत्यय के कारण तो वही पंक्ति लगाएंगे मिथ्या प्रत्यय के कारण ही असंग आत्मा का संग होने से या असंग आत्मा का संग समझने से असंग आत्मा को संग वाला समझ लिया संबंध वाला समझ लिया किसके साथ दे आदि के साथ और जब सम्बन्ध वाला समझ लिया तो फिर संबंध वाला समझने से क्या है उसमें आत्मबुद्धि हो जाती है और जो संबंध ही ना माने दयादी के साथ आत्मा का तब क्या है कि दे आदि में आत्मबुद्धि नहीं होगी भाष्यकार का ऐसा अभिप्राय है और भाष्यकार के अनुसार दे और का संबंध होता ही नहीं देव आत्मा का संबंध होता ही नहीं है वो तो अज्ञान से लोग कल्पना कर लेते हैं आत्मा असंग है मतलब उसका संबंध होता ही नहीं है भाष्यधार का है। इस अभिप्राय तो से कहते हैं कि मिथ्या प्रत्यय के कारण ही असंग आत्मा का संग मान करके देव आदि में आत्मबुद्धि की ऊर्जा की जाती है क्योंकि मिथ्या प्रत्यय के होने पर ही देव आदि में आत्म प्रत्यय होता है क्या तरह और मिथ्या प्रत्यय के अभाव होने पर देव आदि में आत्मबुद्धि का अभाव होता है मतलब यदि संघ मान लिया तो फिर आत्मबुद्धि हो जाएगी उसने पहले तो आपने संग माना कि क्योंकि दे और आत्मा का संबंध है यही माना तो संबंध का मतलब दो हो गए ना तो आप संबंध मानते समय तो आत्मबुद्धि नहीं है ना आपने संबंध संबंध को संबंध ही माना है तो संबंध मानने से आत्मबुद्धि हो जाएगी बाद में ये अभिप्राय है और जो संबंध ही नहीं मानेगा तो उसकी आत्मबुद्धि नहीं होगी ये यह ऐसा यहाँ पर है ध्यान देना ही अज्ञान काले बाला नाम अविवेकी नाम क्योंकि अज्ञान काल में बाला नाम का टूटा मूर्खा नाम क्योंकि अज्ञान काल में मूर्ख अभिवेकियों का इसका ये अभिवेकी नाम का विशेषण है क्योंकि अज्ञान काल में मूर्ख अभिवेकियों का अहम दीर्घा अहम गौरा इति इति दृश्यदि संज्ञाते अहम प्रत्यया दृश्य के क्योंकि अज्ञान काल में बालकों का क्योंकि अज्ञान काल में मूर्ख अभिवेकियों का मैं गौरव हूँ मैं दीर्घ हूँ दीर्घ का मतलब मैं बड़ा हूँ लंबा हूँ मैं लंबा हूँ मैं गौरव हूँ इस प्रकार आदि के संघात में अहम प्रत्यादित दे आदि के संघात में आत्मबुद्धि देखी जाती है आत्मबुद्धि देखी जाती है कब अज्ञान काल में ही करते मतलब अज्ञान काल कैसा कि देश से भिन्न आत्मा का ज्ञान नहीं है ऐसा ही करते क्योंकि क्योंकि अज्ञान काल में आत्मज्ञान होने पर तुझे नहीं होगा ना तो अविद्यावस्था में ये सब होता है ही अज्ञान काले बाला नाम विवेकी नाम क्योंकि अज्ञान काल में मूर्ख अभिवेकियों का अहम दीर्घा मैं लंबा हूं मैं गौर हूँ इस प्रकार दे आदि के संघात में अहम प्रत्यय दृश्य से अहम प्रत्यय देखा जाता है तू तु विवेकी नाम ना किंतु विवेकी पुरुषों का ऐसा अहम प्रत्यय नहीं देखा जाता है समझ गए ऐसा प्रत्यय नहीं देखा जाता है है ना वो कभी भी अपने को मतलब अपनी आत्मा को ना तो लंबा मानेंगे न ही गौर मानेंगे अब ध्यान देंगे अब ना विवेकी नाम विवेकी नाम का आगे किया है विवेकी नाम का है अन्य अहम दे आदि संघातात् ज्ञान वे विवेकी नाम करते है अहम दे आदि संघ्रता अन्य ज्ञानवान मैं दे आदि के संघात से अन्य हूँ ऐसे ज्ञान वाले मनुष्य तू मतलब विवेकी नाम करते है मैं दे आदि के संग्रात से अन्य हूँ ऐसे ज्ञान वाले मनुष्यों को तत्काले करत है अज्ञान काले ऐसे में ज्ञान काले यहाँ पर होगा ना ज्ञान वाम है ना ऐसे ज्ञान वाले मनुष्यों को ज्ञान काल में दे आदि संघाते आहम प्रतियो ना है ना आरमे में शुरू में तू के पहले की दे आदि के संघात में अहम बुद्धि या आत्म बुद्धि नहीं होती है आम आत्म बुद्धि नहीं होती है कि आदि के संघात में मैं अन्य हूँ ऐसे ज्ञान वाले विवेकी पुरुषों को ज्ञान वाले विवेकी पुरुषों को ज्ञान काल में दे आदि के संघात में आत्मबुद्धि नहीं होती है कब जब ज्ञान उनका बना रहेगा तब आत्मबुद्धि नहीं होगी जब विवेक है अब ध्यान देंगे तस्मात्त इस कारण से मिथ्या प्रत्यय भावे अभाव प्रत्य का अभाव होने पर मिथ्या अभाव होने पर अभाव कर लेंगे यहाँ पर एक मिनट यहाँ लिख लो दो ना तस्मात्त लेना मिथ्या प्रत्यय से अविद्या अभिज्ञापूर्वक मिथ्या ज्ञान का जो में मिथ्या ज्ञान है इसका भी मूल कारण मूल अविद्या है ना क्या लिखा प्रत्ययपूर्वक अर्थ है जो आत्म प्रत्यय है ये मिथ्या प्रत्यय है यह अविद्यापूर्वक है ना तो मिथ्या प्रत्यय का अविद्यापूर्वक होने से या मिथ्या प्रत्यय अविद्यापूर्वक होने से जो मूल विद्या है ना मूल अविद्या मिथ्या प्रत्यय अविद्यापूर्वक होने के कारण मिथ्या मिथ्या प्रत्यय प्रत्यय अभावे प्रत्य का अभाव होने पर, किसका अभाव पर? का अभाव पर और दे आदि संघात में अहम प्रत्यय का अभाव होने से क्या दे आदि के संघात में अहम प्रत्यय का तो दे आदि के संघात में अहम प्रत्यय का अभाव कब होगा मिथ्या प्रत्यय का अभाव होने से मैं बता रहा हूँ अभी देखो मिथ्या प्रत्यय का अभाव होने पर दे आदि के संगात में अहम प्रत्यय का अभाव होने से या दे आदि के संगात में आत्म बुद्धि का अभाव होने से तत्कृता का अर्थ लिख लेंगे लिख लें दे आदि संगाते क्या लिखा मिथ्या मिथ्या हाँ तो लगा देंगे प्रकाश व्याख्या कांश लिखाया मैंने लगाता हूँ इसके अनुसार मिथ्या प्रत्यय का अभाव होने पर दे आदि में आत्मबुद्धि का अभाव होने से और तत्कृता अर्थ आपने लिखा कि दे आदि के संघात में अहम प्रत्ययजन में मिथ्या ही अज्ञान जन मिथ्या प्रत्यय ही है कौन दे आदि के संघात में तो अहम प्रत्यय है ध्यान देना पहले तो अहम प्रत्यय को कहा गया कि यह मिथ्या प्रत्यय के में होने वाला अहम प्रत्यय ये्यय है ना आम प्रत्यय क्या है और ये अज्ञान का कार्य मिथ्या प्रत्यय है मिथ्या प्रत्यय किसका कार्य है ये दे आदि के संघात में होने वाला अहम प्रत्यय अज्ञान का कार्य मिथ्या प्रत्यय इतना सोन में आता है दे आदि के संगात में होने वाला कौन प्रत्यय आम प्रत्यय मतलब आत्मबुद्धि आत्म, आत्म प्रत्यय ये मिथ्या प्रत्यय है मिथ्या प्रत्यय किसका कार्य है अज्ञान का हु... कि मिथ्या प्रत्यय ही है ना गौणा गौण सत्य नहीं है अच्छा तो पहले लिखा कि एक मिथ्या प्रत्यय का अभाव होने पर देहात्म बुद्धि का अभाव होता है यही हुआ ना तो मिथ्या प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय मतलब संग मानना मिथ्या प्रत्यय हो जाएगा क्या होगा हाँ उसका भाव होने पर संग मानना वहाँ मिथ्या प्रत्यय मिथ्या प्रत्यय का भाव होने पर देहात प्रत्यय का भाव होने पर पंक्ति लग जाएगी वो मिथ्या प्रत्यय ना गौण प्रत्यय नहीं है आगे बताते हैं पृथक विशेष सामान्य हो कि ध्यान देना गौण प्रत्यय और गौण शब्द गौण प्रत्यय और गौण शब्द प्रयोग कहाँ होता है उसको बताते हैं जैसे देखना सिंह देव दत्ता ये सिंह देवदत्ता इस प्रकार क्या होता है गौड़ प्रत्यय होता है ना मिथ्या प्रत्यय नहीं है ये क्या है सिंह देव दत्ता यह गौड़ प्रत्यय है मतलब सिंह देव इस प्रकार होने वाला जो ज्ञान है वो गौड़ ज्ञान है ध्यान देंगे यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति अलग अलग दोनों के धर्मों को जानता है दोनों का सामान्य धर्म क्या है सिंह और देव दत्तता क्रूरता और वीरता क्या है सामान्य धर्म है विशेष धर्म क्या है चतुष पात्र कह सकते हैं न्याय चतुष्पात और द्वीपात तो क्या हुआ ये दोनों पे विशेष धर्म हुए चतुष्पात और द्वीप पात्र क्या हुआ विशेष धर्म मनुष्य क्या हुआ विशेष धर्म हुए तो पंक्ति दिखाई लगाइए की पृथक पृथक जिनके विशेष धर्म और सामान्य धर्म पृथक पृथक प्रख� ज्ञात होते हैं क्या कहेंगे जिनके विशेष धर्म और सामान्य धर्म में पृथक पृथक ज्ञात होते हैं ऐसे सिंह और देवरत्व सिंह और देवदत्त में अथवा अग्नि और माणवक में अग्नि और माणवक का सामान्य धर्म क्या है तिंगलत्व बताया था ना गौरत्व और विशेष धर्म क्या है अग्नि का धर्म दाह तत्व है और माणवक का धर्म दाहकत्व का अभाव और ऐसा बुद्धिमत्व वगैरह अलग अलग धर्म कर लेना जिनके जिनके विशेष धर्म और सामान्य धर्म पृथक पृथक ज्ञात होते हैं ऐसे और देवत्व में अथवा अग्नि और में गौड़ प्रत्यय गौड़ अथवा गौड़ शब्द प्रयोग होता है गौड़ शब्द प्रयोग बात इसमें में तो गौड़ प्रत्यय यहाँ होगा और गौड़ शब्द प्रयोग भी यहाँ होगा कहा जिनमें जिनके सामान्य धर्म और विशेष धर्मों का पृथक पृथक ज्ञान हुआ होगा न अग्निमान सामान्य विशेषयोग जिनके सामान्य धर्म और विशेष धर्म का पृथक पृथक ज्ञान नहीं हुआ है अग्रिमान करेंगे पृथक ना जिनके सामान्य धर्म और विशेष धर्मों का पृथक पृथक प्रथ़थ ज्ञान नहीं हुआ है उनमें जिनके सामान्य धर्म और विशेष धर्म का पृथक पृथक ज्ञान नहीं हुआ है ऐसे देह और आत्मा के जिसको देहात्म बुद्धि होती है वो देह और आत्मा के धर्मो को पृथक पृथक जानता है दे का धर्म जडत् विशेष धर्म है आत्मा का जो है विशेष धर्म क्या है उसको हम पिता सकते हैं है न ठीक है हाँ तो जिनके सामान्य तो जिसको देहात्म बुद्धि होती है वह देव और आत्मा के सामान्य धर्म और विशेष धर्मों को अलग अलग जानता है तो लगाइए ना कि जिनके सामान्य धर्म विशेष धर्मों का अलग अलग ज्ञान नहीं हुआ है ऐसे दे और आत्मा में या दे और आत्मा के विषय में देह और आत्मा के विषय में गौड़ प्रत्यय अथवा गौड़ शब्द प्रयोग नहीं होता वहाँ ऐसा होता है मिथ्या प्रत्यय और मिथ्या प्रत्यय और मिथ्या शब्द प्रयोग मतलब कहाँ कहाँ सूर्य पक्षी ने ध्यान है आपको अभी आया था ना ये ठीक है के में शास्त्र का प्रामायण होने से द्वारा मुख्य आत्मा के का कर्म किया जाता है यही था। तो इसके लिए बताते हैं तू यद उत्तम किंतु जो कहा श्रुति प्रामाण से किंतु जो आपने कहा कि श्रुति प्रामायण से हमारा पक्ष सिद्ध होता है या किंतु जो आपने कहा कि श्रुति प्रमाण के द्वारा दे इंद्रिया रूप गौड़ आत्मा के द्वारा मुख्य आत्मा का कर्म किया जाता है ऐसा जो आपने कहा तो यहाँ पर क्या माना था उसने कि दे इंद्री क्या है गौड़ आत्मा है ये किंतु जो से आपने कहा कि दे इंद्री क्या है गौड़ आत्मा है ऐसा कुंति लगाए किंतु जो श्रुति ब्राह्मण से आपने कहा कि दे इंद्री गौड़ आत्मा है लग गया तू श्रुतिम ना मतलब वह उचित नहीं है क्योंकि से तत्प्रामाण श्रुति के प्रामायण का अदृश्य विषयत्व है या श्रुति का वह प्रमाण अदृष्ट वस्तु को विषय करने वाला है का वह प्रमाण अदृष्ट वस्तु को विषय करने वाला है दे इंद्री तो क्या है प्रत्यक्ष विषय है ना दे कैसा है तो वो श्रुति प्रमाण तो अदृष्ट वस्तु को विषय करता है प्रत्यक्ष वस्तु को विषय तो फिर क्या है कि दे इंद्री रूप आत्मा को बताने मुस्ता तात्पर्य नहीं है ना क्योंकि वो प्रत्यक्ष विषय अदृष्ट विषय नहीं है अब इसको समझाते हैं ही करते क्योंकि क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण से अज्ञात विषय इसे जो क्या है कि अग्नि अग्निवर्म जु यात स्वर्ग कामा अग्निवर्म जु यात स्वर्ग कामा स्वर्ग की कामना वाला मनुष्य अग्निहोत्र होम करे तो अग्निहोत्र होम से क्या प्राप्त होगा स्वर्ग तो स्वर्ग जो है प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है स्वर्ग का साधन अग्निहोत्र प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात है तो क्या है कि अग्नि मतलब अग्निहोत्र से श्राद्ध स्वर्ग अग्निहोत्र से श्राध्य स्वर्ग श्राध स्वर्ग और उसके साधन अग्निहोत्र का संबंध तो ये सभी प्रत्यक्ष प्रमाण से ज्ञात थे तो ये अदृष्ट विषय हो गया ना कौन स्वर्ग और उसका साधन तो ये अदृष्ट विषय हो गया तो इसको बताने में शास्त्र का तात्पर्य है अथवा तो इसको विषय करने वाला शास्त्र है उसका तात्पर्य आत्मा को बताने में तात्पर्य नहीं, नहीं है पंक्ति लगाएंगे कर सक्य अज्ञात अनुपलब्ध है न प्रत्यक्ष आदि प्रमाण से अज्ञात अग्निहोत्रादि के द्वारा साध्य स्वर्ग तथा उसके साधन अग्निहोत्र याग के संबंधित संबंधी विषय है ना संबंधी विषय ऐसा करना अग्निहोत्रादि कर्म के, के द्वारा सात स्वर्ग तथा उसके साधन अग्नि ओत्र के संबंध रूप विषय में श्रुति का प्रमाण है श्रुति का अग्नि अग्निहोत्रादि के द्वारा सात स्वर्ग और उसके साधन अग्नि ओत्र के संबंध के विषय तो में संबंध के विषय में संबंध रूप विषय में श्रुति का प्रमाण है न प्रत्यक्ष नहीं है प्रत्यक्ष तो आदि के विषय में क्योंकि श्रुति का प्रामांड अदृश्य दर्शनार्थत्वाद का अर्थ है अदृष्ट बोधकत्वात्थ क्योंकि श्रुति का प्रमाण्ड अदृश्य वस्तु का बोध कराने के लिए होता है मतलब अज्ञात वस्तु का बोध कराने के लिए होता है अदृश्य सृष्टि का का अज्ञात वस्तु बोध कराने के लिए होता है। कर उससे सिद्ध होता, होता, उस कर होता है दे है? कि दिष्ट मिथ्या ज्ञान निमित्त से अहम प्रत्यक्ष दे आदि के संगात में होने वाला प्रत्यक्ष मिथ्या ज्ञान दे आदि ऐसा लगाना दे आदि के संगात में होने वाला क्या अहम प्रत्यय बुद्धि के संगात में क्या होती है आत्मबुद्धि है मिथ्या ज्ञान वहाँ प्रत्यक्ष है और प्रत्यक्ष मिथ्या ज्ञान के निमित्त क्या होता है दे आदि में आत्मबुद्धि अहम प्रत्यय तो समाप्त कर उससे सिद्ध होता है की दे आदि के संगात में होने वाला प्रत्यक्ष मिथ्या ज्ञान के कारण है अहम प्रत्यय आत्मबुद्धि ये दोबारा लगाना प्रत्यक्ष मिथ्या ज्ञान के कारण होने वाली दे आदि के संगात में आत्मबुद्धि प्रत्यक्ष मिथ्या ज्ञान के कारण होने वाली दे आदि के संगात में आत्मबुद्धि की आत्मबुद्धि के गौरत्व की कल्पना नहीं कर सकते हैं इससे गौरत्व की कल्पना की के द्वारा भी उसे की कल्पना नहीं कर सकते है क्यूँकी विषय को बताती है, को नहीं बताती है। दे बताने में उसका तात्पर्य नहीं है तो बहुत अच्छी बात भाषाकार आगे कहते बहुत अच्छी बात है ये ही कर सकती ध्यान देना भाषाकार का मतलब यह है अग्नि जो है ना प्रत्यक्ष से कैसा सिद्ध है वो उष्ण और प्रकाशक यदि संभावना को लेकर यदि सैकड़ो श्रुतियां बोले अग्नि सीत है अग्नि अप्रकाशक है तो ये बात मानी जा सकती है ये, ये कहते हैं ही क्योंकि अप्रकाशाग्नि अग्नि सीता हुआ अप्रकाशाग्नि अग्नि अग्नि हुआ अग्नि अग्नि कि शीतल है अथवा अग्नि अप्रकाशक है इति ध्रुवता श्रुति सतम अपि ऐसी कहने वाली सैकड़ों श्रुतियां भी प्रामाण्य न उपयती प्रामाण को प्राप्त नहीं कर सकती है ऐसा बोध कराने वाली सैकड़ों प्रामांड को प्राप्त नहीं कर सकती है मतलब ऐसा बताने वाली सैकड़ो भी प्रमाण नहीं हो सकती है तो भी नहीं मानी जाएंगी जो तो प्रत्यक्ष से ग्रुप करके का बोध करा रही है तो अब ध्यान देंगे बात यह है ना की लोग ये, ये कहते है ना वस्तु स्थिति यह है की प्रत्यक्ष प्रमाण का विषय दूसरा है शासण का विषय दूसरा है प्रत्यक्ष माल से जो वर्ष अज्ञात है उसका शास्त्र बोध कराता है इसलिए दोनों में कोई विरोध है ही नहीं, नहीं। लोग कहते हैं कि देखो प्रत्यक्ष से सूर्य छोटा दिखाई देता है शास्त्र कहता है बड़ा है इसलिए शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष प्रबाद हो जाता है पर यह कहना ज्ञान मूलक है प्रत्यक्ष प्रमाण से सूर्य का तो ज्ञान होता है लेकिन ध्यान देना अति दूरात अति दूर के कारण वस्तु का ठीक से ज्ञान होता है तो जो उसके जो प्रछिन्न का या अल्प परिमाण का जो बोध होता है तो वहाँ पर दोष क्या है दूरस्व दु। तो दोष रहते जो ज्ञान होता है वो प्रमाण होता है क्या तो उसका जो है ना अल्प परिमाण जो ज्ञात हो रहा है वो प्रमाण जन्य है क्या वो प्रमाण नहीं नहीं प्रमाण से जन सूरी का ज्ञान है लेकिन उसके अल्प परिमाण का ज्ञान तो प्रमाण नहीं है ना सीधी बात है दोष जन्म वस्तु प्रमाण दोष जन्य ज्ञान प्रमाणजन्य नहीं होता चक्षु में दोष होगा तो उस चक्षु को प्रमाण माना जाएगा क्या नहीं तो प्रत्यक्ष का वो तो वहाँ दोष है ना तो दोष रही तो इंद्री ही प्रमाण मानी जाती है ठीक है तो तो वहां मतलब तो क्या है की उसका परिमाण प्रत्यक्ष का विषय नहीं है प्रत्यक्ष का विषय नहीं है अब तो शास्त्र से ही जाना जाएगा उसका महत्व परिमाण है तो ये कहने का तात्पर्य है कि दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है जो प्रत्यक्ष का विषय है अदृष्ट है स्वर्ग है परमात्मा के सच्ची का नूपता है जो कुछ है उसके हिसाब से बता रहा है तो दोनों का कोई विरोध नहीं वस्तु है वह सु तो है और प्रत्यक्ष प्रमाण तो प्रथम है और शास्त्र शब्द प्रमाण की प्रवृत्ति तब होती है शक्ति ज्ञान होने पर, और शक्ति ज्ञान तो प्रत्यक्ष के अधीन है शक्ति ज्ञान किसके अधीन है प्रत्यक्ष के अधीन है तो शक्ति ज्ञान के अन्तर क्या है उस प्रमाण की प्रवृति होती तो प्रत्यक्ष का भी बता रहे हैं क्योंकि लगाइए अग्नि अग्निशीत है अथवा अग्नि अप्रकाशक है इसी ध्रुवता इस प्रकार प्रत्यक्ष प्रमाण से वृद्ध अर्थ का प्रतिपादन करने वाली सैकड़ों श्रुतियां भी प्रमाण नहीं हो सकती यदि यदि को लेकर भाषाकार कहते हैं यदि यदि अग्नि सीता वह अग्नि अप्रकाशा इसी ब्रुआया अग्निशीत है अथवा अग्नि अप्रकाशक है ऐसा कहें कौन कहे श्रुति वजह से क्या है श्रुति सतम यदि तो, तो, तो क्या करे तो कहते हैं क्या प्रत्यक्ष करे भाषण नहीं तो भी श्रुति के विवक्षित अर्थांतर की कल्पना करना चाहिए या श्रुति के विवक्षित अर्थांतर की, की, की कल्पना करना चाहिए श्रुति का अर्थांतर विवक्षित है ऐसा कल्पना करनी चाहिए मतलब प्रत्यक्ष के विरुद्ध भी अर्थ नहीं मान लेना चाहिए बल्कि अर्थांतर प्रत्यक्ष सुमार से सिद्ध जो अर्थ है उसकी अपेक्षा अन्य अर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए लगे बात ही समझ में प्रत्यक्ष से सिद्ध जो अर्थ है उसकी अपेक्षा अन्य अर्थ की कल्पना करनी चाहिए पंक्ति तो लगाना यदि कोई कहे अग्नि शीत है अथवा अग्नि अप्रकाशक है तो भी त्रुति के अविवक्षित अर्थांतर की कल्पना करना चाहिए त्रुति का अर्थांतर विवक्षित है ऐसी कल्पना करनी चाहिए क्योंकि ऐसा मान्य क्योंकि त्रुति के प्रामाण की अन्य प्रकार से सिद्धि नहीं होती है क्योंकि के की से सिद्धि तो नहीं होती है स्वच्छ विरुद्ध नकल्प्यम किन्तु अन्य प्रमाण से विरुद्ध दर्श की कल्पना नहीं करना चाहिए अन्य प्रमाण कौन या प्रत्यक्ष किंतु प्रत्यक्ष प्रमाण से विरुद्ध दर्श की कल्पना नहीं करना चाहिए अथवा श्रुति के अपने वचनों से विरुद्ध दर्श की कल्पना जाँ जाँ पर एक, एक कुछ को कहती है दूसरी दूसरी तरफ की कहती है तो कल्पना नहीं करना चाहिए दोनों की संगति लगा लेना पूर्व पक्ष हो गया कि मिथ्या प्रत्यय वाला मतलब मिथ्या ज्ञान ज्या वाला मिथ्या प्रत्यवान करता ये कस्य कर्मणा सा मिथ्या प्रत्ययत कर्तिक कर्ति कर्म का मिथ्या प्रत्यय वाला कर्म का मिथ्या प्रत्यय वाला कर्म काम का मिथ्या प्रत्यय वाला कर्ता होना के कारण वास्तव में कर्ता का अभाव होने पर सृष्टि का आक्राह्मण हो जाता है वास्तव में जो मिथ्या प्रत्यय वाला करता है तो वास्तविक करता नहीं है ना तो वास्तव में कर्ता का अभाव होने पर क्या है पूर्व पक्षी ने शंका की सिद्धांति का ऐसा ऐसा नहीं कहना क्योंकि सिद्धांति ने कहा तो फिर पूर्व पक्षी बोलता है जिस प्रकार कर्म का विधान करने वाली श्रुति आप्राम हो गयी वैसी ब्रह्म का विधान करने वाली भी क्या श्रुति वो भी अप्राम हो जाएगी उसमें क्या लगाइए इस कर्म के विधान करने वाले श्रुति के समान ब्रह्म विद्या का विधान करने वाली श्रुति के भी अपराण का प्रसंग आ जाएगा समझे उसका वैसे इसका ये किसने पक्षी ने सिद्धांति कहता ना ऐसा नहीं कहना क्योंकि बाधक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है बाधक ज्ञान की उत्पत्ति तो कैसे बाधक ज्ञान की उत्पत्ति नहीं होती है इसको भाष्यकार समझाते हैं जैसे ब्रह्म विद्या विधायक श्रुति के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होने पर ब्रह्म विद्या विधायक सुर्खी के द्वारा आत्मा, आत्मा का साक्षात्कार कैसे होगा ब्रह्म विद्या विधायक सुर्खी के द्वारा क्या होगा कि आत्मा का बोध होगा मन से आत्मा का साक्षात्कार होगा ऐसा जैसे ब्रह्म विद्या विधायक सुर्खी के द्वारा आत्मा का साक्षात्कार होने पर दे आदि संगाते अहम प्रत्यय बाध्य दे आदि के संगात में होने वाला अहम प्रत्यय बाधित हो जाता है बाधित हो जाएगा ना तथा आत्मन ये आत्मा आत्मावगति उसी प्रकार आत्मा में ही आत्मबुद्धि होने पर तेरी आत्मा में ही ये दे में आत्मबुद्धि वैसे आत्मा में ही आत्मबुद्धि पर कदाचित करके मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार उसी प्रकार आत्मा में ही होने वाली आत्मबुद्धि किसी भी काल में किसी भी मनुष्य के द्वारा किसी भी प्रकार बाधितुम न सत्या नहीं जा सकती है कौन नहीं बाधी जा सकती है आत्मा में होने वाली आत्मबुद्धि की आत्मा में ही आत्मबुद्धि का किसी भी काल में किसी के द्वारा किसी भी प्रकार बाद नहीं किया जा सकता है फल व्यवगत्य क्योंकि वहाँ पर फल से फल अवितरेक है ना तो अविद्या अविद्यानिवृत्ति रूप फल है ना कि अविद्या अविद्यानिवृत्ति रूप फल से अविद्या व्यरित रूप फल से अवितरेक शब्द है ना क्या कहूँ मैं व्यतिरेक अर्थ क्या होता है भिन्न क्योंकि अविद्या रूप फल से अतिरिक्त फल की प्राप्ति नहीं, नहीं। है अविद्या रूप फल से अतिरिक्त फल की प्राप्ति नहीं है क्योंकि प्राप्ति नहीं है कि बाद में कुछ और होगा क्या जिसके द्वारा इसका बात हो जाएगा नहीं होगा ना आत्मा में आत्मबुद्धि हो गयी और फिर क्या है की वो बुद्धि किसी से बाधित नहीं होती है क्योंकि अविद्यानिवृत्ति रूप फल से अतिरिक्त और कोई फल यदि होता तो फिर बाद हो जाता मतलब दे रहते रहते, रहते बाज नहीं होगा यही मतलब है अविद्यानिवृत्ति अविद्यानिवृति ती। टीका कार ने किया है लेकिन अविद्यानिवृत्ति क्या उस एक मिनट है हाँ आत्मज्ञान ले सकते हैं एक टीका में अविद्यानिवृत्ति किया है लेकिन आत्मावगति भी ले सकते हैं क्योंकि आत्मागति से अतृत्त फल प्राप्त तो नहीं होता है एक मिनट से आज इतना ही रखते हैं ना कल करेंगे ओम पूर्णमद पूर्णमिद पूर्णात् पूर्णमुदस्य पूर्णस्या पूर्णमा पूर्णमे उदिष्यति ओम ये निकल जाए तो अच्छा रहेगा में जाना चाहिए